माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी जयराम बाटी में माँ रात में सोई हुई है मैं जिस प्रकार रोज उनके पैरों को दबाती और सहलाती थी उसी प्रकार आज भी कर रही थी बातचीत के दौरान माँ बताने लगी कि, कि किस प्रकार उन्होंने पहले पहल दीक्षा देना शुरू किया देखो बेटी ठाकुर के देह त्याग के बाद मैं वृंदा बन गई थी सभी उनके विरह शोक से दुखी थे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 बेटे योगेन के बाद से ही शरद का कर, कर रहा है मेरा झंझट वहन करना बहुत कठिन है बेटी शरद के सिवा मेरा भार और कोई नहीं ले सकता गुलाब योगेन इनके नहीं रहने पर मेरा कलकत्ता रहना संभव नहीं होता जब माँ जयराम बाटी में थी तो रांची से एक भक्त ने आकर माँ से कहा आपको कुछ दिनों के लिए ले जाने आया हूँ किराए का मकान आदि सब ठीक कर आया हूँ माँ ने पूछा शरद को मालूम है भक्त ने कहा नहीं माँ ने कहा तब तो मेरा जाना नहीं हो सकता शरद आकर लौट गया है पहले कलकत्ता जाऊंगे यदि वह कहेगा तब देखा जाएगा भक्त ने कहा माँ मैंने तो सारी तैयारी कर रखी है माँ ने कहा तुमने जाने बिना पहले से तैयारी क्यों की भक्त चला गया माँ ने बाद में कहा देखो बेटी ये लोग सोचते हैं